संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व पांडव सेना के सेनापति का चुनाव तथा उनका कुरुक्षेत्र में जाकर पड़ाव डालना बैसम पायन जी कहते हैं श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वह सब तो तुमने सुन ही लिया और श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह भी समझ ही लिया होगा अतः अब मेरी इस सेना का विभाग सेना का विभाग करो हमारी विजय के लिए यह सात अक्षोणी सेना इकट्ठी हुई है इसके ये सात सेना सेनाध्यक्ष हैं द्रुपद विराट धृष्टुम्ड शिखंडी सातिकी चेकितान और भीमसेन ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा रज्जाशील नीतिमान और युद्ध कुशल हैं किंतु सहदेव यह तो बताओ इन सातों का भी नेता कौन हो जो कि रणभूमि में भी अग्नि का सामना कर सके सहदेव ने कहा मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य है फिर नकुल ने कहा मैं तो आयु शास्त्र ज्ञान कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के योग्य समझता हूं इस प्रकार माद्रिक कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा मैं धृष्ट दुम्न को प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ ये धनुष कंवच और तलवार धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही अग्निकुंड से प्रकट हुए हैं इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके भीमसेन बोले द्रुपद बुद्र का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है अतः मेरे विचार से ये प्रधान सेनापति होने चाहिए यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा भाइयों धर्म उद्दे श्री कृष्ण सारे संसार के सारा सार और बलाबल को जानते हैं अतः जिसके लिए ये सम्मति दे उसी को सेनापति बनाया जाए भले ही वह शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा ना हो तथा वृद्ध हो, हो या जुआ हो हमारी जय या पराजय के कारण एकमात्र ये ही है हमारे प्राण राज्य भाव अभाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित है यही सबके कर्ता धरता है और इन्हीं के अधीन कर्मों कामों की सिद्धि है धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर कमल नैन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा महाराज आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन जिन वीरों के नाम लिए गए हैं इन सभी को मैं इस पद के योग्य मानता हूं। ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं किन्तु फिर भी मेरे विचार से धृष्ट को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा श्री कृष्ण के लिए दौड़ धूप करने लगे सब और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यह शब्द गुंजने लगा हाथी घोड़े और रथों का घोष होने लगा तथा सभी और शंख और दुनदभी की भीषण ध्वनि फैल गई सेना के आगे आगे भीम से नकुल सहदेव अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र तथा पांचाल वीर चले राजा माल की गाड़ियों बाजार के सामानों डेरे तंबो और पालकी आदि सवारियों कोषों मशीनों वैद्यों एवं अस्त्र चिकित्सकों को लेकर चले धर्मराज को विदा करके पांचाल कुमारी द्रौपदी अन्य राज महिलाओं और दास दासियों के सहित उपप्ल शिविर में ही लौट आई इस प्रकार पांडव लोग परकोटों और पहरे दारों से अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध कर गौ और स्वर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मणिजटित रथ में बैठकर कर कुरुक्षेत्र की ओर चले उस समय ब्राह्मण लोग स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चल रहे थे कई-कई देश के पांच राजकुमार धृष्टकेतु काशीराज का पुत्र अभिभूत श्रेणीवान वसुदान और श्रीखंडी ये सब वीर भी बड़े उत्साह से अस्त्र शस्त्र कवच और आभूषणादि से सुसज्जित हो उनके साथ चले सेना के पिछले भाग में राजा विराट धृष्टदम्न सुधर्मा कुंती भोज और धृष्टदुम्न के पुत्र थे चेकितान, चेकितानु और सार्तिकी ये सब श्री कृष्ण और अर्जुन के आसपास रहकर चले इस प्रकार रचना की रीति से चलकर यह पांडव दल क्षेत्र में पहुंचा वहां पहुंचने पर एक ओर से सब पांडव लोग और दूसरी ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करने लगे श्री कृष्ण के शंख पांच जन की भद्राघात के समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटी खड़े हो गए इस शंख और धुन्धुभियों के शब्द के साथ छरहरे वीरों के सिंहनाद मिलकर पृथ्वी आकाश और समुद्रों को गुंजायमान कर दिया तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चौरस मैदान में जहाँ घास और ईंधन की अधिकता थी अपनी सेना का पड़ाव डाला स्मशान महर्षियों के आश्रम तीर्थ और देव मंदिरों से दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमि में अपनी सेना को ठहराया वहाँ पांडवों के लिए जिस प्रकार की शिविर बनवाया गया था ठीक वैसे ही डेरे श्री कृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए तैयार कराए उन सभी डेरों में सैकड़ों प्रकार की भक्ष्य भोज्य और पेय सामग्रियाँ थी तथा ईंधन आदि की भी अधिकता थी वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे हुए विमानों के समान जान पड़ते थे उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैध लोग वेतन देकर नियुक्त किए गए थे महाराज ने प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, लाख का चूरा जल घास फूस अग्नि बड़े बड़े यत्न यंत्र बाण, तोमर फरसे रिष्टि और तरकस ये सभी चीजें प्रचुरता से रखवा दी थी उसमें काटेदार कवच धारण किए हजारों योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाले अनेकों हाथी पर्वतों की तरह खड़े दिखाई देते थे पांडवों को कुरुक्षेत्र में आया सुनकर उनके मित्रता का भाव रखने वाले अनेकों राजा सेना और सवारीयों के साथ उनके पास आने लगे